गर्द पहले विचार होगा प्रसिद्धि है कि एक माताजी थी उसके घर में गाय भी थी और गधा भी था गाँव में रहेंगे तो शहर में सामान उमान लाने वाले के लिए गधा भी रखे थे तो गाय की तो बढ़िया रखते ही हैं जो दूध देती है तो बड़ा हरा चारा देंगे बढ़िया चीजें खिलाएंगे पिलाएंगे देखभाल होता है नहलाना धुराना सब होता है और दिधा तो कुछ नहीं पैसे ही कहीं भी बांध देते हैं कुछ हरा है। सुखा सूखा कुछ दे दे देखा खाया हो गया और धूप में दौड़ाएंगे धूप में आना सब होता है तो एक दिन उसको बाई मौका मिला वो माता से पूछता है मैंने कौन से ऐसे अन्याय किया इस गाय से भी ज्यादा तो मैं सेवा करता हूँ धूप में जाता हूँ टन तरन वजन डाल देते वजन ले आता हूँ सारा काम करता हूं और फिर भी आप जो है मेरे को कोई सुविधा नहीं दिया न ऊपर छप्पर है न पंखा है ना नहलाते हो न ढंग से कुछ खिलाते पिलाते हो अब इसको कुछ नहीं करती है ये दिन भर बैठी रहती है खाती रहती है दिन भर दिन भर ही खिलाते रहते हो तुम इसको नहलाना दुलाना कितना इसका व्यवस्था देखते हो कभी मैं बीमार भी, भी नहीं होता कि मैं मेहनत करता हूँ और बार बार बीमार होती रहती बार बार डॉक्टर आते रहते इसलिए इंजेक्शन भी देते रहते हैं इतना इसका पीछे क्यों लगे रहते आखिर मैं भी इस साथ साफ हूँ एक पशु परिवार है हम लोगों का वो आपकी सेवा में है तो दोनों सेवकों को बराबर रखो तो माता ने पूछा क्या चाहते हो तो यह कि मुझे भी इसके बगल में ही रहें दो साथ में उसी छप्पर के अंदर थे कौन सोचा वो माता सोच क्या इस पर समझाना तर्क करना उसको भी रख रखें तब तो, तो कोई बात नहीं फिर वो कहने लगा नहीं इसको तुम क्या क्या चारा खिलाते हो पशुहार खिलाते हो बींस खिलाते हो दुनिया भी खिलाते हो मुझे भी खिलाओ मुझे जो केवल सूखा सूखा घास दे सुका -सुका देते हो कभी कभी चना दे देते हो ही क्या है हमें भी सब खिलाना पड़ा तब वो कही देखो तो जिंदगी भर रहेगा ना इसके साथ गाय के साथ में जिंदगी भर रह जाओगे ऐसा अनेको जन्म भी रह जाओगे तभी तू तो गधा का गधा ही रहेगा तो गाय नहीं बन सकता ना न तो दूध दे सकता है ना दूध दे सकता है ना, ना गाय हो सकता है ये तुम्हारे लिए यही चारा है उसके लिए वही चारा है तो वही बात कल्चर रही थी ना कि वो किसी महात्मा के पास रहने मात्र से हो जाएगा गाय के साथ गधे को बांध दो तो गाय दूध गाय के समान गधा थोड़ी दूध देने लगेगा वही नहीं सकता है सिर्फ ज्ञान और वगैरह अपनी साधना पर है क्या किसी के साथ रहो सेवा करने से तरह की तुम्हारी अंतर्गुण शुद्धि हो सकती है चांदो जो परिषद में समाप्ति में सबसे बड़ा ये पॉइंट कहा उन्होंने सबसे मुख्य चीज है सेवा गुरु की सेवा से बढ़कर गुरु से पढ़ना भी नहीं है सेवा करने के बाद बचता है समय तो उस समय पढ़ाई करप होना अतिशिष्टे ना काले नेदानधित्य ऐसा मंत्र है वहां अतिशिष्ट काल में ही वेदों का अध्ययन करके और ये देखो कहा प्रैक्टिकल अनुभव हुआ है त्रोटकाचारी पूरी सेवा करके आके बैठते थे, थे सुनते थे, थे और अन्य लोगों के पैसा से ज्यादा जल्दी पूर्ण ज्ञान उनको ही हुआ दूसरों का नहीं हुआ को श्रेष्ठाचार्य को नहीं हुआ उन पर गुरु कृपा हुई उनको सबसे पहले ज्ञान हुआ बाद दूसरा मतलब दूसरों के बल पे हुआ तो इसीलिए कि साथ में रहने से नहीं होता है साथ में रहकर सेवा करने से अंतर्ण जरूर होगी लेकिन ज्ञानोदय होगा अपने प्रयास और सेवा सहयोग सहयोग देता कृपा के स्वामी जी भी यहां पर जब आए थे तब क्या बोले थे हम भगवान की पूजा पाठ कर लेते हैं उससे क्या मानते हैं कि भगवान के हृदय में हमको स्थान मिला? भगवान हमारा ध्यान देते हैं जब अदृश्य वह परमात्मा के हृदय में तुम स्थान बनाने की कल्पना कर ले रहे हो सेवा के द्वारा क्या मनुष्य जो इतना कठोर है जो गुरु रूपेण है कि इसके हृदय में तो अपने स्थान नहीं बना सकते सेवा से अवश्य कर अरे बार स्थान बन जाने का मतलब वही कृपा है कोई और बाहर से कुछ दिखता नहीं कृपा है बाहर थोड़ी दिखाई दे कृपा किया जा रहा है तो उनके हृदय में स्थान बन जाना ही कृपा है तो मान है अध्ययन सेवा सब में बिल्कुल सही चल रहा है उनकी जो संतुष्टि ही कृपा है इसलिए गो गर्द बताया जाता है की केवल साफ में रहो सेवा करो तो ठीक है लेकिन मुख्य है अपने ही प्रयास अपना ही उपासना ध्यान पूजा पाठ की जरूरी है तेन पात्र भूते आदित्य मंडल स्थस ब्रमण अपीत आच्छादित मुखम द्वारे पुष अपाव अय तेन इव अपिधान भूतेन तार ज्योतिर्मंडल जो आपका है ज्योतिर्मय मंडल जो पात्र के समान मेरे उपास्यभूत हृण गर्भ का एक तरह से सा हो गया है ढक दिए के समान है घनचन्न दृष्टि घनचन्न मरकम यथा निष्प्रभम मन्य तात्यमूढ़ ये तो कहा है ना यथा निष्प्रभम मन्य तात्यमूढ़ तथा बद्धवद तथा बद्धव भाती मूढ़ दृष्ट है सनित्योपलब्धि स्वरूप महात्मा यह कहा गया जैसे सूर्य बादल से ढका हुआ है और आपकी दृष्टि भी बादल से ढके घनचन्न मर्तम घनचन्न दृष्टि है और उस पर जब आचरित हो गया दृष्टि से सूर्य का संपर्ण नहीं हो पाया तो मूढ़ क्या समझता है निष्प्रभम सूर्य सूर्य का प्रकाश खत्म हो गया प्रकाशहीन हो गया है मन्यते निष्प्रभम मन्यूढ़ नित्योपलब्धि स्वरूप आत्मा वास्तव में वह आत्मा जो मेरा स्वरूप है नित्य उपलब्धि रूपा है उसमें ढकी नहीं सकता है लेकिन आवे तक ढक्तन के समान ढकतन क्षण मात्र के जैसे बादल ढक जाता है वैसे अपनी एक शास्त्र दृष्टि का ना होने से अज्ञान रूपी ढक्कन के समान ढक्कन है अज्ञान कोई ढक्कन नाम की चीज नहीं अज्ञान नाम की चीज ही नहीं है ये तो जब तक मुझे अपने स्वरूपानुभूति नहीं होता जब तक द्वैत में सत्यता के भान हो रहा है तावत काल पर्यत तो हम मान लेते कोई अविद्या माया नाम की ढक रहा है इसे पर भी पात्र ने पात्री ढक्कन के समान है, वो ढक्कन वाक्य में है नहीं कोई ढक्कन होता नहीं है और ढक जाए हो गया तो लेकिन अति मूल पुरुष जो विवेकहीन होने के नाते है वो ढक गया समझ लेता है अविद्या तो प्रक्रिया समझा अध्यापवादा प्रपंच न्याय के आधार पर हम लोग पहले माया अविद्या मान लेते हैं मान लो एक अविद्या नाम की चीज है वो अनाजी काल से रहती है वो तुमको ढक के रखी है है ना अज्ञान आवृद्ध ज्ञान अज्ञान से आवृद्ध ज्ञान धूम नेता ही ऐसे करके जैसा दृष्टान्त तो उनसे हम लोग समझा देते हैं एक प्रक्रिया है अपवाद अध्यारोप की प्रक्रिया है। फिर जब अपवाद करते हैं तो क्रम से एक एक अपवाद करता हुआ अलग अलग स्तरों में उसे पूर्व से पूर्व को सत्य मानते मानते अंत में कदिद्या माया ही नहीं है केवल ब्रह्म एक तो सत्यशैव आदित्य मंडलस्तस्य ब्रह्मो अपहित ऐसा लगता है धक्कन के धक्कन के समाज द्वारा जो सत्य है सत्य कौन है जो आदित्य मंडल पुरुष आदित्य मंडलस्त सत्यशैव ब्रह्मण उस ब्रह्म का मान कार्य ब्रह्म का अपहित आच्छादित मुखम उस कार्य ब्रम को का मुख को मानो ढक दिया द्वारम इसलिए मुखम द्वार। उसे चेहरे को ढक दिया उन्हें बाकी शरीर दिख रहा है ऐसा अर्थ भी नहीं करने का इसलिए कह दिया द्वार ही बंद हो गया अर्थात हिरण्य प्राप्ति में प्राप्ति में जो अवरोधक हो गया उस अवरोधक को हे पूर्ण तुम अप्रणो हे पूषण हे पूा देवता आप जो उसको हटाइए उस व्यवधान को उस बाधक को उस अवरोधक को दूर कर दीजिए यहाँ पूषण शब्द भी जान के प्रयोग किया क्योंकि वास्तव में पूछा कौन होता है सूर्य के एक नाम में से है हिरण्यगर्भ जो सूर्य मंडलस्थ पुरुष है जो सूर्य देवता हम लोग कहते हैं या कार्य ब्रह्म है विमानी, उसको हम लोग पूषण शब्द से कह रहे हैं यानी वास्तव में यहाँ जो प्रयोग किया है इस मंत्र पूषण अपने गुरु के लिए ही है क्योंकि पुष्यती पोष्टा पूषा जो पोषण करे उसका नाम पूषा पोषण कौन करता है एक तो आप देख दृष्टिकोण है जो हमारे वीर यादि का पोषण करने वाला कि पुष था तो निष्पन्न है पूषा शब्द इसलिए पुष्यतीथि पुशे, पोष्टा के आधार पर यह होता है कि हमारे शरीर के अंदर सत्ता स्फूर्ति शक्ति सामर्थ्य वगैरह प्रदान करने वाला परमात्मा पूछा ऐसा अर्थ होता है सामान्य रूप यही लिया जाता है अगले श्लोक अगले मंत्र वही अर्थ लेंगे हम लेकिन यह अर्थ नहीं लेंगे यह जो है कि हमारे ज्ञान की सफलता के लिए हमारी उपासना की सफल सफलता के लिए हम उस ज्ञान और उपासना को देने वाले गुरु से ही प्रार करेंगे और गुरु वास्तव में कौन होता है वह कार्य ब्रह्म ही असली गुरु है सह सर्वेशम भी गुरु हो कालेन अनवच्छेदा सर्वेशम गुरु हो कालेन अनवच्छेदा योग सूत्र है योग सूत्र में आया वो जो ईश्वर है ईश्वर के बारे में वर्णन हुआ ईश्वर कैसा है तसे वाच प्रणव कर दिया ईश्वर प्रणजान द्वा ताचक प्रणव स सर्वेशा गुरु कालेन अनवच्छेदात ये जितने भी हम लोग जिसको गुरु मान के चलते हैं स शरीर स शरीर ही हैं इनका ये लोग मना देते हैं इनका शरीर छोटेगा तो निर्वाण दिवस ये मनाते रहते हैं दो उत्सव में मिल गया आपको भंडारा खाने को एक जन्मोत्सव एक निर्वाणोत्सव हाँ। लेकिन ये जो है कालेन अवच्छेद है कालीन नहीं असली गुरु कौन है वो कालेन अनवच्छिदा जो काल से अवच्छि नहीं है वो कार्य ब्रह्म ही है यह सृष्टि कार्यक्रम रहता है।, के सारी का बदलता है इंद्र भी रिटायर्ड हो जाते हैं बीच में एक ब्रह्म के अंदर चौदह इंद्र बदल जाते हैं इतने एक एक इंद्र के पर साथ साथ मनु बदल जाते हैं तो इसलिए बहुत सारी चीजें बदलते रहने वाले सारे देवता लोग भी है लेकिन हिरण गर्भ है कालेन इसे ईश्वर ही असली गुरु है सभी का जो कालीन काली उस भी गुरु से प्रार्थना किया जाता है यहाँ हे पोषण क्योंकि वह हमारे ज्ञान का पोषण करता है शास्त्रम आचार्य से जो उपदेश रूपेश रूपे रूपेण वही ईश्वर ही गुरु रूप में मुझे लेते ही भावना दिया है इसे कहते हैं हम लोग श्लोक में गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्म श्री गुरुवेंद्र गुर भावना की जाती है कि यही सब, सब कुछ उनमें ही है ईश्वरी साक्षात इस रूप में हमें उपदेश दे रहे हैं ये भावना किया जाता है इसीलिए कहते वो ईश्वरी के माध्यम ही एतद रूपेण उपाधि विशेषण मुझे जो ज्ञान और शास्त्रों का उपदेश और उपासना का उपदेश दिए हैं, वे ही मेरा उसका पोषण विस्तार से करे ताकि मुझे अपना फल रूप और की प्राप्ति अनायास हो सके इस पोषण विस्तर में भी यहाँ लिया गया अपर अपसार्य क्यों भाई मैं क्यों तुम्हारे लिए ढक्कन खोल दू मैंने अपने ऐसे अभिन्न होने दूं आपको सत्य धर्माय इसका धर्म तो आय है सत्य धर्माय का सत्यस्य उपासनाथ आप सत्य का मैंने उपासना किया हूं धर्म कर दिया में ले लिया अगर सत्यम धर्मो यश्य मम स्वहम सत्य धर्मा सत्यस्य सत्य है कौन उपासनाख्यम ब्रह्म यहाँ सत्यम, कहा गया है? सत्यम, सत्यम। हैं सत्यसे एव धर्मो यस्य का मतलब क्या सत्याख्यम कार्य ब्रह्म हिण्य गर्भ एव धर्मो मने उपासम तस्मी ये सत्य धर्म तस सत्य धर्म स्व सत्य धर्म ऐसे जो मैं मुझे क्या कहा जाएगा सत्य धर्म नाम हो गया यहाँ तो समास बता दिया तस्मी चतुर्थी सत्यर्माय मह्यम एक अर्थवा सत्य से करिए सत्य धर्मा का मतलब सत्य से उपास उपासना तो उसको और स्पष्ट करने के लिए विग्रहवाक्य दिखा दे सत्यम धर्मो यस्य यदर्श तो चतुर्द लाया मह्यम सत धर्मा चतुर्थं नीचे चार नंबर भी कर दिए इसलिए उपासनाख्य से धर्म उपासना धर्म शब्द करके है उपासना लेना उपासना कैसे धर्म से तद उत्थान अपूर्व विशेष रूप से और उससे उत्पन्न अपूर्व विशेष रूपों को लेकर के कहा जा सकता है धर्म शब्द अर्थात ब्रह्म की उपासना से जन जो अपूर्व पुण्य है उसको धर्म शब्द से भी कर सकते हो इसलिए वाक दिया धर्म उपास्य देवता अधीनता क्योंकि हमेशा जो पुण्य है य उपास है उपास्य अध धर्म आरोप्या इसलिए उपास्य ब्रह्म में भी धर्मत्व धर्म कर दिया सत्य धर्म ये सत्यम मन कार्य ब्रह्म यागे सत्याख्यम ब्रह्म धर्म मन उपा मम तहम सत्धर्म तस्में अथवा दूसरा अर्थ करते भाषिकार धर्म विशेषण व सत्यशब्द अथवा क्या करना सत्य शब्द को धर्म का विशेषण कर दो कैसे तब होगा यथाभूत धर्म से अनुष्ठा क्योंकि जो धर्म मेरे लिए विहित था श्रुति स्मृतियों में मुझको मुझ साधक को मुझे उपासक को मुझे जो जो धर्म विहित है क्या क्या धर्म विधित है वर्णाश्रमाना गया यदि उपासक ब्राह्मण है ग्रहस्थाश्रम में है तो उस ब्राह्मण वर्ण के लिए विहित और ग्रह के लिए विहित जो जो धर्म अनुभव है, है, करने वाला मैं ऐसा मेरे लिए धर्म शब्द विशेषण सत्य।, सत्य सत्य मतलब यार विहित जो धर्म विहित जो कर्म धर्म विशेषण वाला सत्य शब्द तथा चत्यो धर्मो यश्य ग्रह ऐसा भी कह सकते सत्यो सत्य धर्मोसने अविथत है अविथत मन यथावि है, है। क्या कर देते हैं भूतस्य भूतस्य कर दिया धर्मस्य अनुष्ठात्रे अनुष्ठात्र भूतस्य धर्मस्य का मतलब क्या अपने वर्ण और आश्रमानुसारे न जो जो विहित धर्म कर्म उपासना है उन सबको अनुष्ठान करने वाला मुझ के लिए दृष्टे दर्शन के लिए तब सत्यात्मने ने उपलब्ध है दृष्टि का मतलब आप सत्यात्मा का आप जो मेरा लक्ष्य होता है गर्भ की प्राप्ति है उस प्राप्ति के लिए आप इस ढक्कन रूपा ढक्कन जो, जो में मंडल है उसको आप हटाइए यदि कहेगा मैं हटाऊंगा कैसे मेरे से भिन्न होता तब तो हटाता मैं यदि आपको कहा अरे आपने चादर हटाओ तो आप चादर हटा सकते हो आपसे भिन्न है ना आपसे ऊपर है आप अपने आप हटा दो कैसे हटा देंगे है अपने स्वरूप को कैसे हटा दोगे सूर्य कह सकता है वो देवता आदित्य मंडल पुरुष भी कह सकता है ये ये तो ज्योतिर्मयल है मेरे स्वरूप है मैं इसको कैसे हटा दूंगा रश्मि समूह अगला मंत्र में कहेंगे अपबारे की व्याख्या कर देंगे अखबारे का मतलब क्या होता है जैसे आप रात होने लगता है सूर्यास्त होने लगते हो तब क्या करते हो आप अपने सारे रश्मियों को ले लेते हो बस इसी का नाम अपसार है तद अगले मंत्र स्पष्ट कर देंगे रश्मीन योहा समूह करके अगले मंत्र में आएगा अब प्रार्थना को और पुष्ट करने के लिए अनेकों विशेषण देगा अब पहले एक विशेषण से वह ईश्वराभिन्न गुरु दृष्टिया कर दिया गया था अब उस ईश्वर को सीधे ही कह देना पूर्यम असूर्य ूह रश्मी समूह तेजो ये कल्याणतम तत्तेश्यासौसौ असौ पुष सहमस्थिगण आंग्रोपास्ना हे पुषन हे कर्शे हे यम हे सूर्य हे प्रजापत्य रश्मिमूह तेजो रूपम कल्याण दमम पश्यामि जो आपका वह कल्याण दम तेजो रूप है वो मैं देखना चाहता हूं ये जो विघ्नकारी तेजोमय रूप नहीं ये जो विघ्न रूपा तेजोमय मंडल है इसको तो आप इन रश्मियों को समेट लीजिए और आपका जो कल्याण दम्र तेजो रूप है ना वो मुझे दर्शन होवे तत् पश्मी वह मैं देखना चाहता हूँ क्यों क्योंकि मैंने निरंतर ही उपासना की दिया क्या उपासना किया हो यो असौ पुरुष में सूर्य मंडल में जो है, वही सो अहम अस्मी वही मई हूँ ऐसे में निरंतर उपासना किया हूँ इसे मैं आपका वह कल्याणतम सौम्य शांत रूप है जो आनंद कारक आह्लादक उस दिव्य रूप को मैं देखना चाहता हूँ हे पोषण जगत का पोषण करने वाला हे पोषण जगत का पोषण करने वाला पोषार विर्षे हे एकम नित्यम एक गच्छति, में गति निरंतर एकर्ष, एक निरंतर चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है, एक मिनट भी कहीं बैठता नहीं विश्राम नहीं ऐसा विलक्षण सूर्य है नक्षत्र चारा मंडल सारे ऐसे ही है निरंतर अपना कार्य में लगे हुए हैं, एक सेकंड को छुट्टी नहीं मिलता राम राजनवमी दो आदमी छुट्टी कर दी हैं, खाए पिए सो गए दो, <laughs> हैं? छुट्टी कर दिया ना दो लोग <laughs> गणेश नहीं आया वो सिट्टी नहीं आया सूर्य भगवान ऐसा है एक सेकंड का छुट्टी नहीं कोई त्योहार से मतलब नहीं कोई चीज रामनवमी है जय दिवानी का का काम रुकता नहीं, इन काम ना, हो ही तो रुक जाएगा जाए। तो करते, करते रहते पर रुकते नहीं उनके बिना भी काम चल जाएगा दूसरा सूर्य भगवान दे देंगे सूर्य हट जाएगा धट जाएगा सुना है न ब्रह्मा जी के एक बार रिटायरमेंट लेने लग गए तो बीच में ही थगे करके तो अनेकों ब्रह्म खड़े हो गए लाइन में पोस्ट के लिए तो इसलिए उनसे भी उन्हें मालूम इतना अंतर है उनको विवेक है कि मेरे बिना भी चल जाएगा से मुझे करने में ही भला है इन लोगों को विवेक नहीं है मेरी बिना भी पाठ चल जाएगा इसलिए मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे को लॉस है ये मेरे को ज्ञान का लॉस हो जाएगा मुझे मिस नहीं करना है ऐसे विवेक इनके पास नहीं है इसलिए अविवेक की तो हरी है ही आखिरी में अज्ञानी है निरंतर चलने वाला यमा वो यम है वो साहब का नियमन वाला संयमन करने वाला क्योंकि वो उठते हैं तो भी उठते हैं ना उठे तो कोई ना उठे ये देखने में मिलता है सूर्योदय हो जाता है ठंडी के दिनों में एक विशेष रूप है ना है अरे पाठ का भी टाइम है थोड़ा और बाद में उठेंगे कोई नहीं और आधे घंटे बाद उठेंगे और कई तो देखते थे साढ़े सात बजने को पाठ चलता था सगे तो सवा सात बजे उठते हैं रजाई से बाहर और क्या करेंगे धोएंगे लगा ले और से पी लेते रास्ते दूर हो जाए पहुंच गया पार्टी टाइम पे उन्हें पता नहीं दिया दरवाजा बंद हो जाएगा <laughs> तो ऐसे, ऐसे ऐसे भी होते हैं आलसी प्रमाद तीसरे कहते इनका नियमन कर वास्तव में सूरी है। इसे आज भी कर्म आप ने करे क्या किया रजिस्टर में एंट्री हो गया आज अमुक ने गोदान किया है नि? तो सही नियमन भी करेंगे वो फल भी देने का वो नियंत्रण रखते है कार्यक्रम के हाथ में सब कुछ कहते हैं संयमनार यम सम्यक नियमन करने वाले होने से उनका नाम यम भी है प्राजापत्य प्रजापति के संतान है नहीं हो सूर्य सूर्य का दो अर्थ है आप भाषण कर लेंगे स्वीकारो दीदी स्वी सूर्य स्वीकरणात सूर्य भाषण भी आएगा रश्मिनाम प्राणा नाम रसांच स्वीकारनाथ भाषण कहते हैं श्मियों को स्वीकरण करने वाला सरल प्राणों को स्वीकरण करने वाला रसों को भी स्वीकरण करने वाला नाम सूर्य सूर्य अतः सूर्य मने ज्ञानी के द्वारा गम्य होने के नाते उसका नाम सूर्य इत्यादि अनेकों अर्थ बताएंगे करके ऐसा जो आप सूर्य है और कहें आप प्राजापत्य प्रजापति का अपत्य हे प्राजापत्य प्रजापात कहा गया प्रजा काम वै प्रजापति तपस्तवाई प्राण इत हृदय है प्राण प्रश्न प्रश्नोत्तर शि और प्राण पिछले उसमें कहा गया था प्राण क्या है आदित्य है री कौन है? चंद्रमा है कहा है ना वो मंत्र प्रमाण इसलिए इस आदित्यम क्या कहेंगे प्रजापति का संतान प्राजापत्य भी कह है प्रजा की कामनाओं से वह प्रजापति ने तप किया तप करने से एक मिथुन को पैदा किया वह मिथुन कौन जोड़े एक का नाम सूर्य दूसरे का नाम चंद्र एक का नाम प्राण दूसरे का नाम रई रई इत्यादि वहां परिषद है प्रमाण उसके आधार पर इसका नाम प्राजापति पड़ गया रश्मीन देखो आ गया ना आप जो है अपने रश्मियों को समुहा। ने स्वान अपने रश्मियों को हटाइए हटाऊंगा गए से मन एक ही करो सम्यग् उह उह सम्यक है आत होने से चंप्राय धातुपर्वपूर्वक व्यूह हो गया है। उपसंहर तेज तापको आप तापक ज्योति को उपसमान करो कल्याण आपकी ज्योति का दो स्वरूप ज्योति एक कल्याणतम ज्योति एक तापक तेज एक कल्याणतम तेज आप अपने तापक तेज को उपसमरण कर लेना कल्याणतम तेज को दर्शन करने को अवसर देना इसलिए क्या कह रहा देखो ये तेजो ये ते कल्याण तमम रूपम आपका यमम तेजो मय रूपम आपका जो कल्याणतम तेजो रूप है तथ उसको ते पश्यामिते तथ आपका जो वह रूप को मैं अनुभव करूंगा दर्शन करूंगा ऐसे कैसे तुम कर सकते हो है फ्री फंड का है यह क्या क्या है तुमने ये तुमको दर्शन दे दूंगा तब कहते हैं नहीं महाराज सारा जिंदगी तो मैंने आपके बीचे लगा दिया है सारा जीवन मैंने यही चिंतन किया क्या यो असो असो पुरुष यह जो आदित्य मंडल पुरुष है वह जो पुरुष वही सो अहम वही मैं हूं इस प्रकार निरंतर मैंने उपासना की है अत मैं आपके कल्याणतम रूप का दर्शन करने के अधिकारी हूं अरे मेरे लिए आप अपने रश्मियों को तापक रश्मियों को आप समेट लीजिए और कल्याण रूप का दर्शन दीजिए भाष्य पोषण निधि आत्मार्थ अनुकूलित भगवंत सत्यात्मान बहुमान संबोधन आह अपने अनुकूल आत्मार्थ अपना प्रयोजन क्या है भ्रमलोक प्राप्ति उसके अनुकूल करने के लिए उस भगवान को जो कि सत्यात्मा है हिरण्य है बहुत सम्मान वाला है उसको संबोधित संबोधन संबोधन करता हुआ कहा जा रहा है क्या कहा गया पोषण नीति हे पोषण जगत पोषणा यह सर्वशास्त्र उपदेष और यहां जगत पोषणा ज्ञानोपास ज्ञान को उपदेश पहले कौन दिया उसने ही दिया है सबको उसने ही शास्त्रों को पहले दिया यही परंपरा चांदों की समाप्ति में भी आएगा उसमें साफ लिखा है सबसे पहले इस कार्य ब्रह्म ने प्रजापति को दिया प्रजापति ने मनु को दिया मनु ने अपने जितने भी संतान उत्पन्न किए उन सबको दिए इस तरह से वर्णन आएगा अनेकों दिन प्रकार के वंश जो वंश ब्राह्मण आदि होते हैं को बताएंगे अंत में यदे ब्रह्मे है ब्रह्मणे नौ सगल शास्त्रों को होने से, सकल शास्त्रों का कर्म का आज तक यदि पोषित है तो उसी के वजह से वही प्रकार जिस किसी के माध्यम से जिस किसी उपाधि के माध्यम से वो उपदेश देता है संसार में और उसको बनाए रखता है अतएव यह धर्म सनातन मिट नहीं सकता कि जो हिरण गत्व सदार्यूनाधिक होता है धारण करने वालों की संख्या में न्यूनाधिक भले हो जाते युग भेदात अधिकारी वेदात क्योंकि हर युग का अधिकारी जो जीव जन्म ले रहे हैं अलग अलग क्षमता वाले अलग अलग सामर्थ्य वाले अलग अलग प्रकार के वासन और संस्कार वाले होते हैं अत सत्युग में 100 प्रतिशत सनातन धर्मी थे है कि नहीं धीरे धीरे वहीं आता है आगे जाकर के बहिष्कार कर दे देश से बाहर ऐसा मतलब क्या पूरी पृथ्वी का कोई राजा नहीं रह गया जो राजा था अप्रेस माह से बाहर दूसरे कर देश का मतलब क्या वह अभी पूरे पृथ्वी पर राजा नहीं बन पाया कह देते हम लोग प्रशंसा पृथ्वीपति कह देते सब राजा को लेकिन वो सब पृथ्वीपति या कि राजा ने क्या किया अपने बेटा को अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया अपने बच्चों को गाय तुम लोग मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया अपने जीवा मुझे नहीं दिया हिटावट बोल दे से बाहर और जा करके यवन को बसा उसी यवन का एक अप्रंश है युनान युगानदा आज भी है हम लोग यवन लोग है ये लोग यवन लोग कहते हैं ना आज तर्की वगैरह सारे क्षेत्रों ही है मेरे वही तक हमारा भारत था यहाँ राजा था पूरी पृथ्वी का राजा ही नहीं था फिर वो क्या हुए अब वहां उनको कोई गुरु नहीं रहा जो क्षत्रिय था यहाँ से निकाल लिया जो क्षत्रिय गुरु बन गया गुरु बन गया तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हो गया वहां पर सातपूर्ण विरुद्ध नतीजा आप देख रहे हैं आज वहां क्या है, है? यहाँ कुछ तो वेदपाठ हो रहा है कृष्ण तो सनाधन का पालन हो रहा है वहां पूरी भ्रष्टाचार धर्म दृष्टिया भौतिक कर्म दृष्टि तो वहां ठीक है यहाँ भ्रष्टाचार जाता है यहाँ घूस दिए कोई काम होता नहीं है एक पत्ते जो है एक पेपर जो होता है वो हाथी से ज्यादा भारी हो जाता है जो घूस नहीं है तो घूस दिया तो आंधी जी चल जाता है फटाक से कहां से कहां पहुंच जाएगा कागज तो भौतिक दृष्टि है वहां व्यवस्था ठीक है यहाँ अव्यवस्था कि यहां ज्यादा प्राधान्यता हम देते हैं आध्यात्म दृष्टिकोण से लेकिन ये भूल गए हैं वो आध्यात्म बिना भौतिक व्यवस्था का चल, चलता नहीं भौतिक व्यवस्था की शुद्धि के बिना आध्यात्मिक शुद्धि नहीं हो सकती है ये भूल गए लोग और अपने आप बड़े धार समझते हैं और पूरी भ्रष्टाचार करते रहते हैं त्रिपुंड लगाएंगे तिलक लगाएंगे आप देखो दिल्ली में सेक्रेटेरियट में बहुत सारे दक्षिण भारतीय पंडित संतकान नौकरी कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं ना आपके यहां जो पंडित आए थे उद्घाटन में वो भी सेक्रेटेट में नौकरी करते दोनों पंडित और वहां जो नौकरी कर रहे हैं बिना घुस लिए काम कर रहे हैं क्या इम्पोसिबल सपने में भी संभव नहीं है अब ब्राह्मण नहीं पे। ये बहुत कठिन काम है कहने के लिए बाहर से हम वेद पाठ कर रहे हैं पंडित है सब कुछ है तो जब हमारे सामने बैठे थे तो वही पूछा ना उनको आपके ब्राह्मणत्व तो क्या रहे गया स्मृति क्या कहती है स्मृति क्या कहती है उसके अनुसार कहाँ या एक बार जब नौकरी में गया वो ब्राह्मण खत्म है ब्राह्मण नहीं सरकारी नौकरी जो कर दे विशेष रूपे ब्राह्मण नहीं हो सकता शुद्र कार्य कर रहा है कर्म तो शुद्ध हो ही गया है और वहां की सारी भ्रष्टाचार में लिप्त होना पड़ता है पाप का भागी हो गया जो सर्वजन हित सोचने वाला अब क्षुद्र एक राजा की क्षुद्र इच्छाओं के अनुरूप चलना पड़ता है और सारे देश की जनता के साथ अन्याय करता है भ्रष्ट हो कि नहीं होगा नौकरी करना हमने तो करके देखा है ना अब जितना भी कोशिश करो ईमानदारी से करो नहीं कर सकते तो छोड़ना पड़ा था, छोड़ो ना बेकार जब सच्चाई से जी नहीं सकते शौक थे भी करने की जरूरत भी नहीं थी घर वाले बड़े ना तो नौकरी में गए क्यों ने कर, देखते हैं क्या होता है नौकरी में लोग कहते हैं नौकरी नौकरी सर दुनिया भाग रही है नौकरी के पीछे क्या है इसमें देखा तो मैंने कि बिल्कुल बेकार आदमी को गधा बनना है तो नौकरी में जाना कुछ नहीं आपके दिमाग काम नहीं कर सकता जो ऊपर से आदेश आ रहा है चार सौ बीस करने को करना उधर कर दिया तो गला पकड़ा जाए गर्दनिया पासपोर्ट बोलते हैं <laughs> मुश्किल हो जाता है इसलिए ये जो कहते हैं कि पोषण जो होता है जगत का पोषण वही कर सकता है निष्काम भाव से कार्य और सूर्य जगत का पोषण क्यों कर पा रहा है क्योंकि वो निष्काम भाव से कार्य जगत पोषण। पोशन। जगत का पोषण करने से वह पोषण है और जगत पोषण कैसे करता है उसमें स्मृति है अतना मनुस्मृति अग्न प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टि अन्न तथा प्रजा क्रम हम लोग या हवन करते हैं आहुतिया देते हैं आहुति ही अग्नि में जो प्रक्षेप किया हुआ आहुति है वह आदित्य में उपतिष्ठता है वह आदित्य मंडल में जाकर उपस्थित हो जाता है ये मध्य विद्या में आया था ना यहाँ करेद का मंत्र वो पूर्व में चला गया पश्चिम में जो है यजुर्वेद का दक्षिण में अमुख वेद का, वेद का चारों वेदों के मंत्र आदि जो है इतिहास को वहां जाकर के सूर्य बना लेकिन सूर्य को आप अपने कर्मों से निष्पादनी कर देते ऐसे वर्णन हो वो जो फलस्वरूप है उसका वहां हमारे कर्म फलस्वरूप आज उपस्थित हो जाता उस रूप से और फिर वो हमारे लिए कैसे लौट आता है कभी जा आदित्य जायते थे उसी आदित्य ने वर्षा काल में वर्षा कर देता है उससे वर्षा करने से क्या हुआ हमारे लिए कभी अन्न गया अन्न होने से आप खाए खाने से वीर बना वीरी से प्रजा बन इस प्रकार से जगत का पोषण चक्र चल रहा है वो प्रजा फिर हवन करेगा ये चक्र चल रहा है इस प्रकार जगत का पोषण करने उसका नाम पोषण हो गया पूछा रवि ही तथा एक एवं गच्छति दि दीदी एक, एक ही अकेला ही चलता है वो दुकेला नहीं होता कभी हाँ दो नहीं होता वो दो पैर से चार पैर वाला चार से छह पैर वाला आठ पैर वाला अगर नहीं होता एमबीबीएस हो। नहीं मांगता है ना समझते हो ना क्या होता है नहीं जानते अरे आप पहले केवल बी थे आप पहले क्या है बी हैं बाद में क्या हो गया मिया बीबी हो गई आपका नाम मिया हो गया ब्रह्मचारी बीबी मिया बीबी हो गए एमबी हो गए आप और उसके बाद बीएस आ गया मिया बीबी बच्चा समेत पहले एक पैर दो पैर वाला था ना ब्रह्मचारी दे तो मिया भी हो गए तो चार पैर वाले हो गए फिर छह पैर फिर आठ पैर बढ़ते जाता है एक बच्चा हो तो छह पैर दो बच्चा हो तो आठ पैर दो दो जोड़ते जाओ केकड़े बने फिर छह <laughs> पैर वाले पहले मकड़ी बना है फिर जाल बिछाने लगा अपने बच्चों के चक्कर में इस तरह से होते रहते हैं संसार लेकिन ये सदा एक एवं रिश्त ग कहीं भी जाना आना का मतलब तात्पर्य नहीं है यहाँ लेकिन निरंतर चलने वाला इस तो हे एक संबोधन तथा तो सर्वस्य संयमनाद सर्वस्व हे न इसी प्रकार सभी का ऊपर संयमन करने वाला है अहोरात्रादिकाल विभाग के द्वारा नियतस्य लोक सर्वव्यवहार से सूर्य गतिधीरत्ता क्योंकि दिन रात रूपी काल के अधीन होकर आप सारा व्यवहार करते हैं आपका सारा व्यवहार क्या होता है दिन और रात रूपी काल की व्यवस्था के अधिन है और काल विभाग नियत रूपेण जो आपके लोक व्यवहार के लिए नियत रूपेण उपयोगी बना हुआ है उसका कारण कौन है ये सूर्य का गति उसके अधीन है इति और काते तथा रश्मिनाम प्राणा नाम रसनांत स्वीकरण सूर्य इसी प्रकार वह रश्मियों का प्राणों का और रसों का स्वीकरण करने से उसका नाम सूर्य है स्वीकर सूर्या को लेकर के मन में रखते हुए ये कहा जा रहा है तो प्राणा चक्षरादिनी इंद्रिया रश्मि मरीच है प्राणा से क्या लेना चक्षुरा इंद्रिया रसाच जल प्रमुखाणी द्रव द्रव्याणी और रस से क्या लेना जल आदि जो द्रव द्रव्य है धरती के ऊपर जिसको सुखा लेता है ये जब मौसम चल रहा है अप्रैल मई जून जुलाई क्या होता है ये सारा सुखा लेता है खींचता है पूरी की पूरी और इसको तो तो रस मैंने जो द्रव द्रव्य है रस है अनेक प्रकार से पेड़ भी सूख जाते कई पौधे भी सूख जाते पत्ते सुख जाते उन सब में जो जीवन चला वो खींच लेता तो वो जो है द्रव द्रव्यों का जल प्रमुख आदि जल है प्रमुख मुख्य रूपेण जल और वन वस्पति ओषधि सभी का लेता है इसलिए तो वर्षा में जो बारिश के जल में जो ताकत है अन्य किसी भी जल में नहीं है उस जल में एक स्पेशल ताकत होता है आप देख लो खेती करो केवल ट्यूबवेल से पानी देकर खेती करो बारिश ना पड़े एक बूंद भी बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी होता है चाहे जितना यूरिया डालो फ्यूरा डालो ज्यादा दम नहीं होता जो चालोरी वगैरह होता है ना विटामिन गिनते हैं अब लेवटर में टेस्ट कराएंगे वो नहीं होता और एक बारिश में ढंग का हो जाए बिल्कुल जैसा तो गया कि है। उस कारण जैसे सारे प्रकार रसों को निचोड़ रखा है ना अन्यों के भी रस जल का प्रधान रस वो सब उसमें सम्मिलित है इसे उसमें विलक्षण ताकत इसे कहता ऐसे रसों को वह क्या कर दिया आहरण करने वाला है तथा रश्मि रस स्वीकरण व्यक्तमेव रश्मि और रसों का जो अपने अंदर लेना यह व्यक्त तो है रश्मियों को हर दिन शाम होते हुए सूर्यस्तर होता है सार रश्मियों को अपने अंदर समेट ले रहा है ये तो व्यक्त है स्पट दिख हम लोगों को रसों को भी खींच ले रहा है स्पट दिख रहा है कोई भी चीज बाहर देखो आयुर्वेद वगैरह में तो क्या करते घोटाई कर देते हैं वो गिला होते सुखाने के लिए क्या करते सूर्य को समेट देते आजकल तो मशीन आ गया डिहाइड्रेटर मशीन आ गया गोलियां वगैरह मशीनों से बन जाते हैं तो दिखाते ही नहीं है इसलिए गोलियों में दम भी नहीं होता वो जो सूर्य के किरण से जो विटामिन डी विटामिन ई वगैरह आता अनेक प्रकार विटामिन वो थोड़ी मिल जाएगी मशीन में मशीन में ना आ जाएगा और उसकेमिकल्स मिला आपके वो विटामिन ई मिलाओ विटामिन डी मिलाओ अरे मिला। वो सब आर्टिफिशियल मिला के क्या होगा भगवान हो जाने खाए जा रहे हम लोग भी गोलियां लेकिन आंख बंद करके ठीक जो हो रहा है कुछ ना कुछ तो होगा नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ना है प्रार्थ कर मार्च काल को वो तो चलना ये भी नाश्ता में आ गया हमारे नंबर नाश्ते के साथ दो गोली खा लेना रेगुलर नाश्ता सेम बाद मेंाश्ता तो बदल भी सकते हैं लेकिन वो नाश्ता नहीं बदलेगा वो ही खाना लंच डिनर नॉट नाश्ता, नॉट ओनली ब्रेकफास्ट बिफोर ब्रेकफास्ट बिफोर लंच बिफोर डिनर मेनी पीपल टेक टाइम्स डिपेंडिंग अपन द डिजीज खाली पेट लो सोने से पहले से लो इसके साथ लो उसके साथ लो बड़े ड्रामा पैदे तीसरे तो कहते हैं कि तो स्पष्ट है तो इसमें अब क्या कहना लेकिन प्राणों के बारे में तो के आधार पर बोलना पड़ता है प्रश्नों प्राणन रश्मिते यदक्षिणाम प्रदीक्षिम यदिचीम यदो यदूर्धम अंतरा दिशो तत्सर्व प्रकाशय प्राणा रश्मिते